भारतीय व्याख्यान वेदांत क्या हम इस ब्रह्म को जान सकते हैं मैंने तुमसे पहले ही संहिता में उपलब्ध अनंत के वर्णन के विषय में कहा है यहाँ हमको उसका ठीक विपरीत पक्ष मिलता है यहाँ आंतरिक अनंत है संहिता में बहिर्जगत के अनंत का वर्णन है यहाँ चिंतन जगत भाव जगत के अनंत का वर्णन है संहिता में अस्थिभावात्मक भाषा में अनंत के वर्णन की चेष्टा हुई थी यहाँ उस भाषा से काम नहीं निकला अतः भावात्मक या नित्य नीति की भाषा में वर्णन का प्रयत्न किया गया यह विश्व ब्रह्मांड है माना कि यह ब्रह्म है पर क्या हम इसे जान सकते हैं नहीं नहीं जान सकते तुम्हें इस विषय को स्पष्ट रीति से फिर समझना होगा तुम्हारे मन में बार बार इस संदेह का आविर्भाव होगा कि यदि यह ब्रह्म है तो किस तरह हम इसे जान सकते हैं विज्ञातारम्भ अरे केन विजानियात बृहदारण्य को उपनिषद विज्ञाता को किस तरह जाना जाए विज्ञाता को कैसे जान सकते हैं आंखें सब वस्तुओं को देखती है पर क्या वे स्वयं को भी देख सकती है नहीं देख सकती ज्ञान की क्रिया ही एक निची अवस्था है ये आर्य संतानों तुम्हें यह विषय अच्छी तरह याद रखना चाहिए क्योंकि इस तरह में एक महान तथ्य निहित है तुम्हारे निकट पश्चिम के जो सारे प्रलोभन आया करते हैं उनकी दार्शनिक बुनियाद एक यही है कि इंद्रिय ज्ञान से बढ़कर दूसरा ज्ञान नहीं है परंतु पूर्व में हमारे वेदों में कहा गया है कि यह वस्तु ज्ञान वस्तु की अपेक्षा नीचे दर्जे का है क्योंकि ज्ञान का तात्पर्य सदा ससीम भाव से ही होता है जब कभी तुम किसी वस्तु को जानना चाहते हो तभी वह तुम्हारे मन के द्वारा सीमाबद्ध हो जाती है पूर्व कथित दृष्टांत में जिस तरह सीप से मोती बनता है उस पर विचार करो तभी तुम समझोगे कि ज्ञान का अर्थ सीमाबद्ध करना कैसे हुआ जब तुम किसी वस्तु को जानते हो तो उसे अपनी चेतना के घेरे में ले आते हो उसको संपूर्ण भाव से जान नहीं पाते हो यही बात समस्त ज्ञान के संबंध में है यदि ज्ञान का अर्थ सीमाबद्ध करना ही हो तो क्या उस अनंत के संबंध में भी तुम ऐसा कर सकते हो जो सब ज्ञानों का उपादान आधार है जिसे छोड़कर तुम किसी तरह का ज्ञान अर्जित नहीं कर सकते जिसके कोई गुण नहीं है जो संपूर्ण संसार और हम लोगों की आत्मा का साक्षी स्वरूप है उसके संबंध में तुम वैसा कैसे कर सकते हो उसे तुम कैसे सीमा में सकते हो उसे तुम कैसे जान सकते हो किस उपाय से उसे बांधोगे हर एक वस्तु या संपूर्ण संसार प्रपंच उस अनंत के जानने की वृथा चेष्टा मात्र है मानो यह अनंत आत्मा अपने मुखावलोकन की चेष्टा कर रही है और सर्वोच्च देवता से लेकर दे निम्नतम प्राणी तक सभी मानो उसके मुख का प्रतिबिंब ग्रहण करने के दर्पण हैं। एक एक करके एक एक दर्पण में अपने मुख का प्रतिबिंब देखने की चेष्टा करके उसे उपयुक्त न देख अंत में मनुष्य देह में आत्मा समझ पाती है कि यह सब ससीम है और अनंत कभी शांत के भीतर अपने को प्रकाशित नहीं कर सकता उसी समय पीछे की ओर हटने की यात्रा शुरू होती है और इसी को त्याग या वैराग्य कहते हैं इंद्रियों से पीछे हट जाओ इंद्रियों की ओर मत आओ मत जाओ यही वैराग्य का मूल मंत्र है यही सब तरह की नैतिकताओं और निश्रेयस का मूल मंत्र है क्योंकि तुम्हें स्मरण रखना चाहिए कि त्याग तपस्या से ही संसार की सृष्टि हुई है और जितना ही पीछे की ओर तुम जाओगे उतने ही तुम्हारे सामने भिन्न भिन्न भिन रूप भिन्न भिन्न देह क्रमशः अभिव्यक्त होते रहेंगे और एक एक करके उनका त्याग होता जाएगा अंत में तुम वास्तव में जो कुछ हो वही रह जाओगे यही मोक्ष या मुक्ति है यह तत्व हमें समझ लेना चाहिए विज्ञातारम अरे केन विजानियात विज्ञाता को कैसे जानोगे ज्ञाता को कोई जान नहीं सकता क्योंकि यदि वह समझ में आने योग्य होता तो वह कभी ज्ञाता न रह जाता और यदि तुम आईने में अपनी आँखों का बिंब देखो तो तुम उन्हें अपनी आँखें नहीं कह सकते वे कुछ और ही है बिंब मात्र हैं अब बात यह है कि यदि यह आत्मा यह अनंत सर्वव्यापी पुरुष राक्षी मात्र हो तो इससे क्या हुआ यह हमारी तरह न चल फिर सकता है न जीत जीता है न संसार का उपभोग ही कर सकता है यह बात लोगों की समझ में नहीं आती कि जो साक्षी स्वरूप है वह किस तरह आनंद का उपभोग कर सकता है वे कहा करते हैं हे hey हिंदुओं तुम अब साक्षी स्वरूप हो इस मत के कारण तुम लोग निष्क्रिय और अकर्मण्य हो गए हो उनकी इस बात का उत्तर यह है कि जो साक्षी स्वरूप है वही वास्तव में भोग कर सकता है अगर कहीं कुश्ती लड़ी जाती है तो अधिक आनंद किन्हें मिलता है जो लोग कुश्ती लड़ रहे हैं उन्हें या जो दर्शक हैं उन्हें इस जीवन में जितना ही तुम किसी विषय में साक्षी स्वरूप हो सकोगे उतना ही तुम्हें उससे अधिक आनंद मिलता रहेगा यथार्थ आनंद यही है और इस युक्ति से तुम्हारे लिए अनंत आनंद की प्राप्ति तभी संभव है जब तुम इस विश्व ब्रह्मांड के साक्षी स्वरूप हो सको तभी तुम मुक्त पुरुष हो सकोगे जो साक्षी स्वरूप है वही निष्काम भाव से स्वर्ग जाने की इच्छा न रख निंदा स्तित्व को समदृष्टि से देखता हुआ कार्य कर सकता है जो साक्षी स्वरूप है वही आनंद पा सकता है दूसरा नहीं अद्वैतवाद के नैतिक भाग की विवेचना करते समय उसके दार्शनिक तथा नैतिक भाग के अंतर्गत एक और विषय आ जाता है वह मायावाद है अद्वैतवाद के अंतर्गत एक एक विषय के समझने में ही वर्षों लग जाते हैं और व्याख्या करने में महीनों लग जाते हैं इसलिए इसका मैं उल्लेख मात्र ही करूंगा। इस मायावाद को समझना सभी युगों में बड़ा कठिन रहा है मैं तुमसे संक्षेप में कहता हूं, मायावाद वास्तव में कोई वाद या मत विशेष नहीं है वह देश काल और निमित्त की समष्टि मात्र है और इस देश काल निमित्त को आगे नाम रूप में परिणित किया गया है मान लो समुद्र है एक तरंग है समुद्र से समुद्र की तरंगों का भेद सिर्फ नाम और रूप में है और इस नाम और रूप की तरंग से पृथक कोई सत्ता भी नहीं है नाम और रूप दोनों तरंग हैं तरंग के साथ ही हैं तरंगे विलीन हो जा सकती है और तरंग में जो नाम और रूप है वे भी चाहे सदा के लिए विलीन हो जाए पर पानी पहले की तरह सम मात्रा में ही बना रहेगा इस प्रकार यह माया ही तुम में और हम में पशुओं में और मनुष्यों में देवताओं में और मनुष्यों में भेदभाव पैदा करती है सच तो यह है कि यह माया ही है जिसने आत्मा को मानो लाखों प्राणियों में बांध रखा है और उनकी परस्पर भिन्नता का बोध नाम और रूप से ही होता है यदि उनका त्याग कर दिया जाए नाम और रूप दूर कर दिए जाए तो वह सदा के लिए अंतर्हित हो जाएगी तब तुम वास्तव में जो कुछ हो वही रह जाओगे यही माया है और फिर यह कोई सिद्धांत भी नहीं है केवल तथ्यों का कथन मात्र है जब कोई यथार्थवादी कहता है कि इस मेज का अस्तित्व है तब उसके कहने का अभिप्राय होता है कि उस मेज की अपनी एक खास निरपेक्षता है उसका अस्तित्व संसार की किसी भी दूसरी वस्तु पर अवलंबित नहीं और यदि यह संपूर्ण विश्व नष्ट हो जाए तो भी वह ज्यों की त्यों ही बनी रहेगी कुछ थोड़ा सा विचार करने पर ही तुम्हारी समझ में आ जाएगा कि ऐसा कभी हो नहीं सकता इस इंद्रिय ग्राह्य संसार की सभी चीज़ें एक दूसरे पर अवलंबित है वे एक दूसरे की अपेक्षा रखती है वे सापेक्ष और परस्पर संबंधित हैं एक का अस्तित्व दूसरे पर निर्भर है हमारे वस्तु ज्ञान के तीन सोपान है पहला यह है कि प्रत्येक वस्तु स्वतंत्र है और एक दूसरे से अलग है दूसरा यह कि सभी वस्तुओं में पारस्परिक संबंध है और अंतिम सोपान यह है कि वस्तु एक ही है जिसे हम लोग अनेक रूपों में देख रहे हैं ईश्वर के संबंध में अज्ञ मनुष्य की पहली धारणा यह होती है कि वह इस ब्रह्मांड के बाहर कहीं रहता है जिसका मतलब है कि उस समय का ईश्वर विषयक ज्ञान पूर्णतः मानवी होता है अर्थात जो कुछ मनुष्य करते हैं ईश्वर भी वही करता है भेद केवल यही है कि ईश्वर के कार्य अधिक बड़े पैमाने पर तथा अधिक उच्च प्रकार के होते हैं हम लोग पहले समझ चुके हैं कि ईश्वर संबंधी ऐसी धारणा थोड़े ही शब्दों में कैसे अयोक्तिक और अपर्याप्त प्रमाणित की जा सकती है ईश्वर के संबंध में दूसरी धारणा यह है कि वह एक शक्ति है और उसी की सर्वत्र अभिव्यक्तियाँ हैं इसे वास्तव में हम सगुण ईश्वर कह सकते हैं दुर्गा सप्तशती में इसी ईश्वर की बात कही गई है परंतु इस पर ध्यान रहे कि यह ईश्वर केवल संपूर्ण कल्याणकारी गुणों का ही आधार नहीं है ईश्वर और शैतान दो देवता नहीं रह सकते एक ही ईश्वर का अस्तित्व मानना पड़ेगा और हिम्मत बांधकर भला और बुरा उसी ईश्वर को मानना पड़ेगा और यह युक्ति सम्मत सिद्धांत मान लेने पर जो कुछ ठहरता है उसे भी लेना होगा हम दुर्गा सप्तशती में पढ़ते हैं जो देवी सभी प्राणियों में शांत के रूप में अवस्थित है उसे हम नमस्कार करते हैं जो देवी सभी प्राणियों में शुद्ध रूपा होकर स्थित है उसे हम नमस्कार करते हैं या देवी सर्वभूतेषु शांतरूपेण संस्थिता नमस्त से नमस्त से नमस्त, से नमस्त से नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शुद्ध रूपेण संस्थिता नमस्त नमस्त नमस्त नमो नम दुर्गा सप्तशती उन्हें सर्वस्वरूप कहने से उसका फल चाहे जैसा हो साथ ही उसे भी लेना होगा हे गार्गी सब कुछ आनंद है इस संसार में जो कुछ आनंद देख रही हो सब उसी आध्यात्मिक तत्व का अंश है इसकी सहायता से तुम हर एक काम कर सकते हो मेरे सामने के इस प्रकाश में चाहे तुम किसी गरीब को हजार रुपए गिन दो और चाहे कोई दूसरा इसी प्रकाश में तुम्हारा जाली हस्ताक्षर करे प्रकाश दोनों ही के लिए बराबर है यह हुआ ईश्वर ज्ञान का दूसरा सोपान तीसरा सोपान यह है कि ईश्वर न तो प्रकृति के बाहर ही है और न भीतर ही बल्कि ईश्वर प्रकृति आत्मा विश्व ये सब पर्यायवाची शब्द हैं दो वस्तुएं वास्तव में है ही नहीं कुछ दार्शनिक शब्दों ने ही तुम्हें धोखा दिया है तुम सोच रहे हो तुम शरीर भी हो और आत्मा भी हो और एक साथ ही तुम शरीर और आत्मा बन गए हो यह कैसे हो सकता है मन ही मन इसकी जांच करो यदि तुम लोगों में कोई योगी होगा तो वह अपने को चैतन्य स्वरूप जानता होगा उसके लिए शरीर है ही नहीं यदि तुम साधारण मनुष्य होगे तो तुम अपने को देह सोचोगे उस समय चैतन्य के संपूर्ण ज्ञान का लोप हो जाएगा मनुष्य के देह है आत्मा है और भी बहुत सी चीज़ें हैं इन सब दार्शनिक धारा धाराओं के रहने के कारण तुम लोग सोचते होगे कि ये सब एक ही समय में मौजूद है परंतु ऐसा नहीं है एक समय में एक वस्तु का अस्तित्व है जब तुम जड़ वस्तु देख रहे हो तब ईश्वर की चर्चा मत करो क्योंकि तुम केवल कार्य ही देख रहे हो उसका कारण तुम्हें नहीं दिखाई पड़ता और जिस समय तुम कारण देखोगे उस समय कार्य का लोप हो जाएगा तब यह संसार न जाने कहाँ चला जाता है न जाने कौन इसका ग्रास कर लेता है